मांडू के उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय प्रकरण का आज पच्चीस तारीख देखेंगे अधिस्थान आत्मा का ज्ञान नहीं होने से जो नाना प्रकार की कल्पना होता है उसी कोई आत्मा मानते हैं मैं वही हूँ अथवा ये सब वास्तव तत्व तो है इस प्रकार की जो नाना प्रकार की कल्पना लोग करते हैं उसको दिखाते हैं आगे पचीसवें श्लोक मन मनो विदो बुद्धि धर्म चु चारवाको कहते हैं मन मन विद बौद्ध लोग कहते हैं बुद्धिरी च तद विद चित्तमी चित्तविद मीमांसको कहते हैं धर्म धर्म च तद ये सब वास्तव पदार्थ हैं मनोविद चारवाको कहते हैं मन यही ही प्रधान है <laughs> चारवा का कुछ मत वाले कहते हैं पांच भूत जो है वो प्रधान है तो चारवा के दूसरे मत वाले ये कहते हैं मनो ही प्रधान मन अर्थात ये चारों भूत मिलने से जो चैतन्य उसमें उत्पन्न होता है वही जब आता है फिर जीवो को लगता है कि ये चेतन है कुछ करने वाला है इसलिए कहते हैं मनोति मनोविदो तो मन ही ये सब कुछ है और बुद्धि रीति से तदविध ये विज्ञान वादुल बौद्ध वो लोग कहते हैं बुद्धि यही सब कुछ है क्षणिक तो विज्ञान विज्ञान है बाहर में कोई पदार्थ नहीं है और तो वो क्षणिक है इस प्रकार की विज्ञानवादी बौद्ध लोग कहते हैं और चित्त मित्र चित्तविध तो ये बुद्धि नहीं है चित्त चित्त अर्थात तो विज्ञानवादी लोग विज्ञानवादी लोग मानते हैं एक विषय विज्ञान होता है और एक आलय विज्ञान होता है विषय विज्ञान अर्थात घट ज्ञान पट ज्यान, ये सब क्षण होगा इस क्षण में जो ज्ञान होगा दूसरा क्षण में दूसरा ज्ञान ये पूर्व ज्ञान नाश हो गया और ये सब जो घट ज्ञान पट ज्ञान इत्यादि होता है उसके पीछे और एक ज्ञान रहेगा अहम अहम अहम इस प्रकार की ज्ञान मिलेगा इसको कह देगा आलोय विज्ञान तो ये आलोय विज्ञान ये भी क्षणिक है विषय विज्ञान ये भी क्षणिक है अलय विज्ञान ये भी क्षणिक है ये आलय विज्ञान यही जिस को वैदांतिक लोग अहंकार इत्यादि कहेंगे तो वो लोग कहेंगे कि यही आलय विज्ञान यही वास्तव पदार्थ है ये जो ज्ञान बौद्धो लोग कहेंगे ज्ञान हो जाने के बाद ये विषय विज्ञान और नहीं होगा किन्तु आलय विज्ञान रहेगा अहम अहम अहम ये धारा रहेगा ये मुक्त है विषय विज्ञान और कभी होगा नहीं तो ये जो आल विज्ञान हो ना यही तत्व तो है इस प्रकार कहेंगे कि दो क्षणिक है और धर्म धर्मो च तद विध मीमांस को लोग कहेंगे धर्मा धर्म यही सब कुछ है वही करने से आपको स्वर्ग प्राप्त होगा फिर जब पुण्य अक्षय हो जाएगा फिर आप आ जाएंगे फिर कर्म करेंगे धर्मा अधर्म यही यही सार है इस प्रकार के मीमांसा लोग कहते हैं टीका में मन एवं आत्मा ये लोकायत भेद मन ही आत्मा है आत्मा अर्थात तो वो ही वास्तव पदार्थ है ऐसे लोकायत भेद चार लोग उनका एक मत जो भूत, भूत को कहने वाले दूसरे है चार वाक चार का चार मत है उनका अंदर नहीं कोई तो भूत कहें कोई को कहेंगे कोई मन को कहेंगे कोई प्राण को कहेंगे और भूत का इंद्रियों को इंद्रियों को कहेंगे चार वो चार मत को जाएंगे और भूतों को कहने वाले भूतों का समष्टि को कहेंगे चारों भूतों ये मेरे पर तदपि सिद्धांत कहता है कि तदपि भ्रांति मात्रम मन आत्मा है ये भी भ्रांति है मन अगर स्वतंत्र होगा तस्य स्वातंत्र क्लेश प्राप्ति अनुपत्ति मन आत्मा है जो आत्मा है वो स्वतंत्र होना चाहिए क्योंकि वही पारमार्थी का पदार्थ है और मन अगर आत्मा होगा रो स्वतंत्र होगा तो फिर जो स्वतंत्र है वो क्लेश क्यों प्राप्त करेगा कभी क्लेश का भी चिंतन करता है अनिष्ट चिंतन करता है तो मनो अगर आत्मा होगा तो ये क्यों करेगा क्लेश प्राप्ति अनुभव है क्योंकि आत्मा को तो कोई क्लेश नहीं होना है अनिष्ट चिंतन अभिनिवेश इत्यादि ये सब नहीं होना है और अस्वातंत्र घटवत अनात्मत्वात अकर्णत्वा द्वीपवत आत्मत्व अयोगात न अगर स्वातंत्र स्वतंत्र नहीं है जो स्वतंत्र नहीं है वो आत्मा नहीं होगा क्योंकि वो अपना स्थिति के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करेगा तो वो अनात्मा होगा और अस्वतंत्र घटोवत तो अनात्मत्वात वो अनात्मा हो जाएगा और दूसरा चीज है कि मन करण होता है तो करण होने से दीपत आत्मत्व योग ये जो मन है वो जीव के लिए करण होता है जो करण होगा वो आत्मा कैसे होगा दीप जैसा करण है पदार्थ अंधकार में देखने के लिए दीप करण है कर्ण अर्थात सहायक है तो जो जीव के लिए सहायक है वो कभी आत्मा नहीं होगा करण तो दीप आत्मा तू अयोग तू आत्मा नहीं होगा मन इति कह दिया श्लोक में आगे कहा बुद्धि रीति चतुर्विद बुद्धि रेव आत्मा इति बौद्धा बुद्धि ही आ, आत्मा को प्रकाश करने की सहायता है ना आत्मा को प्रकाश ही तो वेदांत ही कहा कहेगा ये नया एक लोग कह सकते हैं कि आत्मा को प्रकाश करेगा तो अर्थात तो आत्मा को प्रकाश नहीं करेगा मानो विषय को प्रकाश करेगा दीपोत्त दीपो जैसे विषयों को प्रकाश करता है इसी प्रकार की मनो भी विषयों को प्रकाश करेगा घटपटन नदी पर्वत विषय को जानने के लिए मन चाहिए इस प्रकार करण है आत्मा के लिए जीव के लिए करण स्थानीय है विषय को भी <coughs> को? इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय नहीं होने से कैसे करेगा मनो विषय को प्रकाश करेगा अर्थात ये विषय का ज्ञान हो गया हम जो कहते हैं कि कोई इंद्रिय विषय को प्रकाश कर दिया अर्थात तो इंद्रिय ज्ञान हो गया ज्ञान होना यही प्रकाश हो गया तो इंद्रियजन्य ज्ञान हो जाना तो मनो मनो अगर नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा इसलिए कहा जाता है कि मनो विश्व को प्रकाश करता है आगे ठीक है बुद्धि रहे वो आत्मा इति बौद्धा प्रवृत्ति विज्ञान जो है वही आत्मा है इस प्रकार कहते हैं तैसा मी भ्रांति मात्रम एव वो, वो भी भ्रांति है क्यों तब तो सुसुप्त वे अगर आप बुद्धि को आत्मा कहेंगे ये बुद्धि तो सुसुप्ति में नहीं रहता तो सुसुप्ति में आत्मा नहीं रहा इस प्रकार की स्थिति हो जाएगा सुसूत वे विचारा और वेद्य से बद, तो घटपद अतिरिक्त वैद्य पद इतिहास ये जो बुद्धि हो गया विज्ञान हो गया ये विज्ञान वैद्य है क्योंकि जानता है मेरे को घट ज्ञान हुआ जो वेद्य होगा मतलब जो ज्ञेय होगा जिसको जाना जाएगा वो स्व अतिरिक्त तो वैद्य होगा अगर हम ग्रंथ को जानते हैं हम जानने वाले ग्रंथ से भिन्न है स्व ग्रंथ उसे अतिरिक्त हो गया हम तो जो भी वैद्य होगा वो स्व से भिन्न के द्वारा जाना जाएगा ये नियम है तो अगर वो क्षेणी का विज्ञान वो भी वैद्य होगा तो वो स्व व्यतिरिक्त से वैध होगा तो इसलिए कैसे आप कहेंगे कि एक क्षणी का विज्ञान वही मात्र है और कुछ नहीं है अगर वही मात्र है तो फिर उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए अगर उसका ज्ञान हो रहा है तो उससे भिन्न कोई है जिससे इसका ज्ञान हो रहा है क्योंकि नियम है कि यो वैद्य हो सो अतिरिक्त वैद्य तो होने से ये विज्ञान ये आत्मा नहीं होगा वेद्य से घटवत अतिरिक्त वैद्यवाद जो वैद्य होगा वो अतिरिक्त से जाना जाएगा इसलिए ये जो विषय क्षणिक विज्ञान है वो वैद्य है वैद्य होने से सो अतिरिक्त से वैद्य होगा तो सो अतिरिक्त और कोई होना पड़ेगा क्षणिक विज्ञान ये आत्मा नहीं होगा तो घटवत घटवत के ऊपर नौ नंबर टिप्पणी है टीका में दिया ना घटवत अतिरिक्त वैद्य तो आठ नंबर लिखा ओहो अच्छा ये क्या हुआ देखिए ऊपर से पंचम पंक्ति में ताम्र आदि स्वभाव स्थिते नष्टे आगे कनक ये कनक के ऊपर छह नंबर लिख छह नंबर नीचे, नीचे देखिए कनक दिया है इसलिए कनक के ऊपर छह लिखे हैं आगे भुवन कोश विद के ऊपर छ लिखा है वो सात हो जाएगा आगे उसी पंक्ति में आगे है नच दर्शन तदर्शन वहां सात है वो आठ हो जाएगा इसी प्रकार की सब एक एक आगे बढ़ेगा घटवत अतिरिक्त तो आठ था वो नौ हो जाएगा आगे है चित्तम है वो बाह्याकार नौ है वो दस हो जाएगा अंतिम पंक्ति में है दो देश दिशु वो दस को ग्यारह कर दीजिए ग्यारह को बारह कर दीजिए अच्छा आगे ठीक है मैं चित्तम एव बाह्या शून्यम विज्ञानम तो दूसरे लोग कहते हैं चित्त ही ये पारमार्थिक तत्व तो तो है वही आत्मा है ये चित्त क्या है कहते हैं बाह्याकार शून्यम बाह्यकार अर्थात तो जिसमें नहीं है वो क्या है दस नंबर टिप्पणी बाह्यकार शून्यम अने आलय विज्ञान विवक्षित चित्त शब्द से आलय विज्ञान लेना है उसमें बाह्याकार नहीं रहता खाली अहम अहम ऐसा रहेगा ये जब मुक्त हो जाएगा तो केवल अहम अहम ये संतान चलता रहेगा उसका प्रवाह रहेगा बौद्धों का मुक्ति चित्तमे वो बाह्याकार शून्यम विज्ञान इसको आलोय विज्ञान कहते हैं तदेव आत्मा इति अपर वही आत्मा है ऐसे दूसरे बौद्ध लोग कहते हैं तथा भी प्रागुत्व तो न्याय तुल्यम भ्रांति जैसे विषय विज्ञान वो आत्मा नहीं हुआ क्योंकि सुसुप्ति में नहीं रहा इसी प्रकार के आलय विज्ञान जो अहम अहम अहम ये भी सुसुप्ति में नहीं रहता है सुश्रुप में उस समय में उसका भान नहीं होता है उठने के बाद कहता है कि मैं था ये तो कहता है कि उस समय में उसका भान ये ये नहीं रहता था। तो मैं था कहता है मैं था ऐसे कहता है कि तो उस समय में मैं हूँ इस प्रकार की ज्ञान उसका नहीं होगा जैसे अभी जागरूक स्वप्न में मैं हूँ कहता है प्रमाता इसी प्रकार की वहाँ नहीं रहेगा उस प्रकार की तत्काल में मैं हूँ ऐसा ज्ञान नहीं होगा वेदांत क्या कहता है और भी आपको जो मैं हूं होता है ये प्रमाता का अहंकार मैं हूं कहता है और सुसुप्ति में वहां साक्षी का विद्यमानता केवल है ये दोनों में अंतर है तो सिद्धांती जागरूक स्वप्नों में प्रमाता को मानेगा मतलब जागरत में प्रमाता को मानेगा स्वप्नों में अर्थात प्रमाता वहां विद्यमान है लय नहीं हुआ है और सुसुप्ति में ये दोनों ही नहीं है इसलिए सुसुप्ति में मैं हूँ ऐसा तत्काल ज्ञान नहीं होता है वो होता है संस्कार हो जाता है बाद में उठ करके कहता है कि मैं था ये अलग है किन्तु इनका है आलय ज्ञान और क्षणिका तो अगर क्षणिक होगा तो जिस क्षण में होगा उसी क्षण में पता चलेगा कि मैं हूँ मेरे को पता चल रहा है मैं हूँ बोल करके सुश्रुति में ऐसा नहीं होता है नहीं होने से कहेंगे आलय विज्ञान भी नहीं रहा सुश्रुति में अच्छा और अगर पता चलता है कि मैं हूँ आलो विज्ञान का पता चलता है जो वैद्य होगा सो अतिरिक्त तो वैद्य इसलिए और कुछ मानना पड़ेगा उसके पीछे वो आत्मा नहीं होगा में साक्षी और प्रमाता है केवल साक्षी है प्रमाता वहाँ विद्यमान है किन्तु प्रमाता को ज्ञान नहीं होगा क्योंकि प्रमाता को ज्ञान होने के लिए इंद्रियाचार्य तो वहाँ इंद्रिय गोलोक नहीं होने से इंद्रिय कार्य नहीं करेंगे तो प्रमात्री ज्ञान नहीं होने से प्रमाता कार्यक्षम नहीं होगा कि विद्यमान रहेगा अब हम ऐसा मान सकते हैं कि एक हो गया विषय विज्ञान जिसको ये लोग कहेंगे हम लोग मान सकते हैं प्रमाता और एक हो जाएगा आलोय विज्ञान जिसको बौद्ध लोग कहेंगे वेदांति कह सकते हैं जो अहंकार का ज्ञान होता है और एक तृतीय है साक्षी ज्ञान जिसको बौद्ध लोग नहीं मानते हैं तो ये विषय विज्ञान जिस समय होगा इंद्रियों को व्यवहार करेगा इंद्रियों को व्यवहार करने से मतलब जिस समय में अनुभव होता है विषय विज्ञान तो स्मरण भी होगा तो जिस समय में प्रमाण के द्वारा ज्ञान करेगा उस समय में वो प्रमाता होगा मैं घट को जान रहा हूँ मैं पट को जान रहा हूं घट ज्ञानवान वाना हूँ पट ज्ञानवान वाना हूं ऐसा करेगा वो विषय विज्ञान हुआ और जिस समय घटपट ज्ञान नहीं हो रहा है किंतु मैं हूं इस प्रकार जानता है इसको आलय विज्ञान कहा जाएगा अभी जाग्रत व समय यह आलय विज्ञान कहा जाएगा अभी साक्षी भी है किंतु तो विषय विज्ञान अथवा अलग विज्ञान रहने से साक्षी का भान नहीं होगा वो उसके नीचे रह जाएगा और वेदांत कहता कि साक्षी बोलकर के औरक पदार्थ जो कि ये दोनों नहीं रहने पर भी सुप्ति में रहता है वो दोनों को साक्षी को नहीं मानते साक्षी अथा नीचे रहने वाला पदार्थ वो लोग तो नहीं मानते हैं इसलिए सिद्धांत कहेगा आप लोगों का वो अलग विज्ञान विषय विज्ञान दोनों ही में नहीं है नहीं होने से आत्मा कैसे होगा साक्षी भाष्य ये दोनों साक्षी भाष्य हो जाएंगे साक्षी इनको प्रकाश करने वाला होगा दोनों आलो विज्ञान विषय विज्ञान मतलब एक अहंकार मैं हूँ और एक मैं घट को जान रहा ये दोनों को प्रकाश करेगा ये साक्षी आगे धर्मा धर्मो विधि निषेध चोदना गम्यो परमार्था पाठ संशोधन करना है धर्मा धर्मो विधि निषेध चोदना गम्यो परमार्था परीमांस का परमार्थो तो धर्म अधर्मा विधि और निषेध चोधना चोदना चोदना विधि कुछ होता है कि विधे पर वाक्य और कुछ होता है निषेध परक वाक्य तो विधि चोदना हो गया जैसे स्वर्ग काम हो यह तो निषेध चोदना हो गया ब्राह्मणों में न इस प्रकार की तो विधि चोधना चोदना अर्थात विधि ही कहा जाता है इसको अर्थ अर्थात जहाँ कहा गया स्वर्ग को चाहते हैं तो याद करे ये करने से धर्म होगा और ब्राह्मण का होना न करे करेगा तो अधर्म होगा तो यही धर्म अधर्म यही परमार्थ यही अंतिम तत्व है धर्म करेंगे तो सुख भोग करेंगे धर्म करेंगे तो पाप भोग करेंगे भोग पूरा हो गया फिर चलेगा यही परमार्थ है इति मीमांस का परमार्थावि तदपि कल्पना मात्रम ये भी कल्पना ही है क्यों कहते हैं देश कालादिशु धर्मा धर्म और विप्रतिपति दर्शनार्थ ये धर्मा धर्म कहाँ पारमार्थिक होंगे ये कहा जाता है ना कि जब उत्तर में लोग होते हैं अगर किसी से गो हो गया समझन में बांध दिया था गाय को और वो रात को मर गई गाय तो उसको पाप लगेगा उसका ख्यालन कैसे करेगा सेतु दर्शन करने से रामेश्वर में जो सेतु है वो दर्शन करने से उसका वो पाप ख्यालन होगा फिर उसमें बाकी है जो गाय मर गया उसका जो खोपड़ी है उसको एक लाठी में ऐसे उठा करके रखेगा और फिर उसका जो रस्सी है उसको गला में डालेगा और कह कह करके जाएगा मेरे से ये गाय मर गया अथवा तो पशु मर गया ऐसे कह करके जाएगा रामेश्वर दर्शन करेगा मतलब सेतु दर्शन करेगा उसका पाप क्षालन हो जाएगा ये उत्तर में ऐसा है दक्षिण में क्या है गंगा दर्शन करना पड़ेगा तो धर्म तो स्थान लेकर के परिवर्तन हो गया तो इसी प्रकार के कहते हैं देश को लेकर के धर्म विप्रतिपत्ति अलग हो गया काल को लेकर के गंगा स्नान करना पुण्य कारक है शीत जल में स्नान करना पुण्य कारक है किंतु ज्वरित शीत स्नान पाप कारक अगर ज्वर हुआ है गंगा स्नान करेगा अथवा शीत जल में स्नान करेगा उसका पाप होगा। तभी तो देखिए कालों को लेकर के अभिपुण्य पाप का संज्ञा बदल गया तो ये परमार्थ कैसे होंगे इसको दिया है बारह नंबर टिप्पणी यथा शीतोद का स्नानम ज्वरित अधर्म इतर ऐसा धर्म शीत जल में स्नान करना दूसरों के लिए धर्म है किंतु जोरी तो जिसको जोरो हुआ है उसके लिए पाप हो जाएगा अधर्म हो जाएगा <क्षण> दुख मिलेगा मिलेगा अर्थात जिसको जोरो हुआ है अगर शीता जल में स्नान करेगा और बढ़ेगा ये अधिक होगा अच्छा धर्मा उच्च तद विद इसको कहा गया तो इसलिए ये सब कोई पारमार्थिक नहीं है ये श्लोक उच्चारण करिए दो, शित्तनी शित्तनी दो, अच्छा यहाँ तक तो हुआ आगे फिर संख्य के लिए कहते हैं इतिचा परे इत्याहु पंचवीश इहु रनंतंतरे सांख्य लोग कहते हैं पंचविंशे चाहे पशुपत वाले कहेंगे इति आहु दूसरे लोग कहते हैं कि अनंत इसका कोई और सीमा नहीं है कितने तत्व तो तो है इसका कोई सीमा नहीं है अनंत तत्व तो तो हैं, तो ये सांख्य लोग कहते हैं पंचविंशति एक सांख्य तो वो लोग कहते हैं मूल प्रकृति और अविकृतिर महदाद्या प्रकृति सप्त विकृतय सप्तक न विकृति निकृति पुरुष इस प्रकार तो की कहते हैं पच्चीस तत्व तो, मूल प्रकृति ये अविकृति अर्थात कि ये किसी का विकार नहीं है ये अर्थात नित्य पदार्थ है मूल प्रकृति आगे महदाद्या प्रकृति विकृत य मूल प्रकृति से महत्व महत्व से अहंकार अहंकार से पंचोतन मात्रा तो ये जो सात हो गए महतत्व अहंकार पंचोतन मात्रा ये जो सात हो गए ये विकृति भी है किसी से बनते हैं और प्रकृति भी है इनसे भी कुछ बनते हैं इसलिए ये सात हो गए प्रकृति विकृत आगे अहंकार से 11 इंद्रिय होंगे दस इंद्रिय और मन मिलकर मिला करके 11 इंद्रियों और पांच जो भूत हुए थे तन्मात्रा उनमें से पांच महाभूत इंद्रिय ग्राही बनेंगे ये जो सोलो हो गए 11 इंद्रिय और पांच महाभूत हो गए ये विकृति ही है इससे और कुछ आगे बनने वाला नहीं है ये विकृति ही है तो सोलह सौ हो गए तो इसी प्रकार के मिला करके ये हो गए 24 मूल प्रकृति आगे सात आठ हो गए और आगे ये सोलह मिलकर के छब्बीस विकृति ही निकृति न प्रकृति ही पुरुष पुरुष प्रकृति भी नहीं है विकृति भी नहीं है इस प्रकार के उनका छब्बीस तत्व तो तो तो पांच भूत जो किससे उत्पन्न पंचविंश वो उसी खाली वो स्थूल हो जाएगा तमात्रा स्थूल हो जाने से भूत है उनका पंचीकरण नहीं है तो इंद्रिय ग्राह्य हो जाना ये ये हो गए सांख्य वाला कहने वाला योग वाले कहते हैं पच्चीस नहीं और एक ईश्वर अलग क्ले है क्लेश कर्म विपाकाशय परिष्ट है पुरुष विशेष ईश्वर है ऐसे योग वाले कहेंगे तो पच्चीस तो हो गया किंतु ईश्वर एक पुरुष विशेष है ये सामान्य पुरुष नहीं है क्यों क्लेश कर्म विपाक का आशय के साथ इसका संबंध नहीं है क्लेश ये अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश इसके साथ जीव का संबंध होगा ईश्वर का नहीं होगा तो क्लेश कर्म कर्म के साथ ईश्वर का संबंध नहीं है और विपा का आश्रय ये जो संचित कर्म का आशय ये सब नहीं है ईश्वर इस में इसलिए पुरुष विशेष हुआ और एक तत्व उनका बढ़ गया इसलिए योगों का छब्बीस तत्व हो गया पाशुपत्व तो कहते हैं इकतीस छब्बीस है और पांच अधिक है ठीक है हम इसको कहेंगे राग अविद्या नियति काल माया ये और पांच अधिक होकर के इकतीस हो जाएंगे पशुपत वालों का पशुपति उनका देवता है और दूसरे लोग कहते हैं अनंत ये उसका कोई सीमा नहीं है ठीक है प्रधान मूल प्रकृति ही संख्य लोग कहते हैं उसको प्रधान कहते हैं मूलो प्रकृति कहते हैं महद अहंकार स्तमात्राणी सप्त प्रकृति विकृत महत अहंकार ते सात हो गए प्रकृति भी है विकृति भी है और आगे पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेन्द्रिया पंच विषया मनस्य एकम इति षोडश विकारा पांच कर्मेन्द्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय मन और पांच विषय अथा पांच महाभूत तो ये होकर के षोड़श हो गए ये केवल विकार है पुरुषस्तु धृषि स्वभाव पंचविंशति संख्या कपंचो वस्तु इति संख्या पुरुष दृषि स्वभाव से कम स्वभाव केवल वो बुद्धिवृत्ति में प्रतिबिंबित होगा इति विंशति संख्या क पंच संख्या है जिनका बोलो प्रपंच पंचविंशति संख्या वाला प्रपंच है पंचविशति वस्तु संख्या ये वास्तविक पदार्थ है तच कल्पना मात्र वेदांति कहता है कि कल्पना क्यों कहता है कि आप लोग कहते हैं कि, कि पंचविंशति संख्या को ये पंचविंशति क्यों कहते हैं अर्थात इसी से कुछ अधिक है क्या नहीं तो पंचविंशति क्यों कहते हैं हम कुछ कह देते ना द्रव्याणी नवे तो ये सप्तः तो पदार्थ तो जैसे नए एक लोग कहते हैं ये लोग कहते हैं पंचविंशति वेदांति पूछता है पंचविंशति क्यों, क्यों कहते है आपका तो गिना दिया इतना अर्थात आप ये कहते हैं कि और कुछ पदार्थ है जिसको नहीं लेना है तभी आप पंचविंशति इस प्रकार निर्णय कर लेते हैं सिद्धांति उसको कहते हैं पंचविंशति विशेषण से अव्यावर्तक व्यर्थ ये जो विशेषण देते हैं आप तो तत्व गिना दिए पंचविंशति कह करके विशेषण देते हैं अगर ये व्यावर्तक नहीं है तो फिर ये विशेषण देना व्यर्थ है और अगर व्यावर्तक है पंचविंशति कह करके आप दूसरों से इसको अलग करते हैं अर्थात और कुछ है तो जो है अन्य पदार्थ रहावर्त व्यावर्त्य प्रमिति अप्रमित और अनुपत्य जो व्यावर्त्य हुआ जिससे आप पंचविंशति कह करके अलग करते हैं वो पदार्थ प्रमाण से ज्ञान हुआ ना प्रमाण से ज्ञान नहीं है जिसको आप हटाते हैं ये पंचविंशति में नहीं है वो तो मतलब प्रमेय है नहीं है अगर वो प्रमाण से ज्ञान हुआ है फिर वो नहीं है कह देंगे नहीं कह पाएंगे तो इसको आगे सिद्धांत एक नंबर टिप्पणी सिद्धांत पूछ रहा है सिद्धांत खंडन कर रहा है संख्या को एक नंबर टिप्पणी देखिए व्यावर्त प्रमुख तत्व नाम पंचविंशति विशेषण तो तत्व में पंचविंशति विशेषण क्यों दिया न्यून अधिक संख्या व्यावर्तन तो अधिक भी नहीं होना चाहिए न्यून भी नहीं होना चाहिए और न्यूनाधिक न्यूनाधिक संख्या से यदि प्रमिता न्यून अथवा अधिक संख्या अगर वो प्रमाण से आपको ज्ञान हुआ तब तदा न सा व्यावृत्ति भाग उसका व्यावृत्ति नहीं कर पाएंगे वो प्रमाण से ज्ञान हुआ है ना जो प्रमाण से ज्ञान हुआ है वो नहीं है कैसे नहीं कह देंगे कहेंगे वो तत्व नहीं है प्रमाण से ज्ञान हुआ तत्व कैसे नहीं है और आ, उसको कहते हैं नहीं प्रमाण सिद्ध वस्तु अपलोपितुम पारियम प्रमाण से जो वस्तु सिद्ध हुआ है उसका आप अपलाप कर देंगे नहीं है चक्षु से देखा घट है कहीं घट नहीं है क्यों ये पंचविंशति में नहीं आता है इस प्रकार ये नहीं हो पाएगा पर यदि तू अप्रमिता तथा बिना विशेषण व्यावृता है विशेषण व्योध्यम अगर पंचविंशति से जो भिन्न है जिसको आप व्यावृत करना चाहते है वो प्रमित नहीं है अब प्रमिता नहीं है तो पंचविंशति नहीं कहने से भी वो व्यापृता है क्योंकि वो प्रमाण से ज्ञान नहीं हुआ भ्रांति से किसी को हुआ है उसके लिए पंचविशति कहना क्या जरूरत है पारियम अर्थात तो ये धातु हो गया पार चूरा पारियम अर्थात हिंदी में भी होना तो नहीं कर पाएगा कहते हैं तो ये पार्या पारिये पारियम रिहलोत हो जाने से पारियम हो गया धातु पार कर पाएगा हिंदी में कहते ना कर पाएगा तो ये तो व्यवहार होता है पारे ऐसा कहते ना वो तो व्यवहार होता है ये शायद हिंदी में शब्द है कर पाएगा इसको कहते वो पारेगा नहीं पारेगा ऐसा नहीं कहते हिंदी में है ऐसे शब्द तो कर पाएगा कर पाएगा पारे नहीं पारेगा ऐसा नहीं है ना थोड़ा क्या ना हिंदी का आजकल जो शहरी हिंदी और देहाती हिंदी थोड़ा अलग हो गया धीरे धीरे तो ये पार है पार करेगा यहाँ क्या है समर्थक पारियो मत समर्थक पारेगा जिसको हम कर पाएगा जिसको तो कहते हैं उसी को ये संस्कृत शब्द है अल्था तो पारो ये संस्कृत शब्द अच्छा आगे टीका में पातंजल पुनर ईश्वरम अधिकम पश्यन्तः ष विंशति पदार्थ इति कल पातंजल योग वाले पुनः ईश्वर को अधिक देखते हुए पच्चीस नहीं छब्बीस ऐसे कहते हैं छब्बीस पदार्थ है तद भी वही, तद अयुक्त ये बात ठीक नहीं है ईश्वर से पुरुषांतर्भाव अधिक तो अनुभव ईश्वर तो पुरुष ही है तो होने से पच्चीस योग छब्बीस कैसे कर देते हैं को दो नंबर टिप्पणी दिया सांख्य भी पुरुष से अभ्युपगमन सांख्य लोग भी तो पुरुषों को मानते हैं आप हैं। है कि पुरुष विशेष कहकर के क्यों अधिक ही लेते हैं सिद्धांत कहता है कि ईश्वर पुरुष में अंतर्भाव होने से 25 ही होगा 26 नहीं होगा अगर ईश्वर को आप पुरुष में अंतर्भाव नहीं करेंगे तो ये पुरुष नहीं है तो फिर वो घटपत जैसा हो जाए क्योंकि पुरुष को छोड़ करके बाकी जो होंगे वो तो सब प्रकृति का कार्य होगा ना वो सब विकारी हो जाएंगे इसलिए सिद्धांत कहता है कि अनंत भावे घटपत तो अनिश्वर तो प्रसंगात् तो जो पुरुष नहीं होगा वो तो बाकी प्रकृति का अंश हो जाएगा वो तो अनिश्वर हो जाएगा छठ जिनसे और पाशुपता पाशुपत पशुपति उनका प्रधान है वो लोग कहते हैं कि राग अविद्या नियति काल माया अधिकाश ये पांच और अधिक हो गया छब्बीस है जो योग वाले मानते हैं, और कहते हैं राग और अविद्या नियति नियति जिसको भाग्य कहते हैं और काल कला काल का जो अवय दिन मास वर्ष इत्यादि और माया ये पांच और अधिक हो गए, होने से एकत्रिशत पदार्थ इति ब्रुवते ये पाशुप्त लोग कहते हैं एकत्रिशत काल कला कला अर्थात अवय काल का अवै जैसे मास दिन वर्ष ऋतु पक्ष ये सब काल कलाकला अधिक है कला, ये पांच अधिक राग अविद्या नियति काल कला माया ये पांच अधिक आ गए पशुपत लोग वास्तविक छत्तीस मानते हैं किंतु उसको थोड़ा संक्षेप कर देने से ये इकतीस हो जाता है ये अन्य ग्रंथ में दिया है इस अच्छा आगे सिद्धांत कहता है तर्ण ये ठीक नहीं है क्यों कहते हैं कि आप राग अविद्या ये दोनों को और अधिक मानते हैं ये दो क्यों मानते हैं अगर राग अविद्या को मानते हैं तो फिर अस्मिता अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश पांच क्लेश है पांच अक्लेश से आप दो माने हैं क्यों दो माने हैं बाकी तीन को भी अस्मिता द्वेष अभिनिवेश इनको भी मानना चाहिए था मानेंगे तो इक्कीस नहीं होगा अधिक हो जाएगा अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये जो अस्मिता और द्वेष अभिनिवेश ये सब राग में अंतर्भाव हो जाएगा अगर ये सब राग में अंतर्भाव हो जाएगा सिद्धांत कहता है राग भी अविद्या में अंतर्भाव हो जाएगा तो राग अद्या दोनों से एक रखिए इस प्रकार की बात कर दूसरा है कि आप नियति को मान लिए नियति में भी बहुत हो सकता है शुभ नियति अशुभ नियति अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो ये जो क्लेश और पांच से दो लिखे उसका थोड़ा प्रपंच अवांतर विस्तार दिखाने के लिए दो ले लिए तो नियति में भी दो कर दीजिए एक शुभ नियति एक अशुभ नियति काल कला में कहेंगे देखिए ये अभी दंड आगे हो गया हो रहा घंटा आगे हो गया दिन और नहीं तो ये दिन और रात्रि ये मिलकर के दिवस हो गया फिर मिलकर के आगे पक्ष हो गया फिर मास हो जाएगा ऋतु हो जाएगा श्रण मास हो जाएगा वर्ष हो जाएगा इतने सारे कालो कला में विभाग हैं तो फिर अगर विभागों विभाग गिनाना है तो सबका गिना ही अवानसर विभाग कहेंगे तो, तो इसलिए ये सब विभाग सब ठीक नहीं है दूसरा आप अविद्या कहते हैं माया भी कहते हैं तो अविद्या माया ये दोनों तो एक ही है तो इसलिए ये सब जो संख्या गिनाते हैं वो तो ठीक नहीं इसको कहते हैं क्लेशत्वी राग अविद्या अबांतर भेदवत अस्मिता देर भी तद क्लेश होने पर भी राग और अविद्या को अबांतर भेद बता करके आप अलग पढ़े हैं। तो अस्मिता देर अस्मिता देर तद भिन्न अस्मिता द्वेश अभिनिवेश ये भी तो भिन्न है तो इनको भी गिनाना चाहिए तद तो भिन्न संख्या अतिरिका बढ़ जाएंगे और तीन संख्या और तस्वीर राग उपलक्षित कहेंगे जो अस्मिता द्वेश अभिनिवेश तीनों को नहीं कहा ये राग से उपलक्षित तो हो जाएंगे सिद्धांत कहता है कि कश्यापी तस्यापे अर्थात रागश्यापी रागश्यापी अविद्यापलक्षित्व न तो राग भी अविद्या पे उपलक्षित हो जाने से न्यूनता अपूनता हो जाएगा और दूसरा चीज अविद्या एक अबांतर भेद अविद्या और माया ये दोनों एक ही है आप कहेंगे अवान्तर भेद माया ईश्वर का उपाधि है अविद्या जीव का उपाधि है अवान्तर भेद सिद्धांति कहता है कि नियत हो तदपत्ति नियति में भी अवान्तर उपाधि अबांतर भेद हो जाएगा शुभ नियति अशुभ नियति संख्या अतिरेक तद संख्या अतिरिक्क भिन्न हो जाएगा अभी इकतीस नहीं रहेगा ज्यादा कम ये सब होगा और काल कला सूचे तत् प्रसिद्ध है रीतिया काल कला काल का अवयव इसमें बहुत भेद हो सकता है तत्पसिद्ध है तत्प्रसिद्ध है अवान्तर भेद प्रसिद्ध है काल कला में भी अवंतर भेद हो सकता है एकत्रिंश इति ये बात भी ठीक नहीं गया और जो लोग कहते हैं अनंत पदार्थ भेदो नियतो अस्थिति खेचित कुछ लोग कहते हैं नियम नहीं है कितने पदार्थ है अनंत है क्यों विवाद में जाना है जानते कहते हैं कि तदपि न कहते वादी ना विवाद दर्शन आप ये अनंत पदार्थ तो परमार्थिक मानते हैं ऐसा कौन मानेगा तो इसमें वादियों का विवाद है नया ही कहेंगे की अनंत परमाणु नित्य है ना उस है। और सब परमार्थी कह और आकाश काल दीघ आत्मा मन ये सब इतने अनंत पदार्थ तो नृत्य है तो उनको सिद्धांत कहते हैं कि वादियों का क्यों भी प्रतिपत्ति होता है अगर अनंत तो कहते हैं तो ये बात ठीक नहीं है विवाद से अज्ञान मूलकत्व आदित्य तो इसलिए जानना पड़ेगा कि अनंत तो जो आप कहते हैं वो ठीक नहीं है अगर वो ठीक होता फिर विवाद क्यों होता इसलिए कोई बात ठीक नहीं है इस्लोक उच्चारण करें पहले आया था भुवन विद अभी कहते हैं लोकान् लोकविद प्राहु आश्रम तद्विद स्त्री परा परापर परे लोक यही ही पारमार्थिक है ऐसे लोक विद कहते हैं। तो लोक तो है लोक अर्थात ये प्राणी मनुष्य इस प्रकार के यहाँ रह जाएगा वही पारमार्थिक है उन्हीं को खुश करना है आश्रमा इति चत विध ये जो आश्रम होता है आश्रम अर्थात ब्रह्मचारी गृहस्थ बाल प्रसिद्ध यही वर्ण आश्रम यही पारमार्थिक है और व्याकरण लोग कहेंगे स्त्री नपुंसक और पुंगलिंग ये जो शब्द है शब्द ही नित्य है यही नित्य है और दूसरे लोग कहेंगे परा अपरा तो ये दो प्रकार की विद्या है परम और अपरम ऐसे मुंडकों में कहा जाता है दुहे विद्य वेदित व्य परम च परम च वो ही दो विद्या वही पारमार्थिक है वास्तव है इस प्रकार के सब कहने वाले टीका में लोक अनुरंजनम एवं तत्व मीति लौकिका जो लौकिक होते है लौकिक अर्थात लोक में जब तक रहना है आनंद में ही रहना है थोड़ा चार वाक्य वाला बुद्धि या वीवेत कृत्वा जीवे ऋणम कृतवा जब तक जीना है आराम से जीना है ऋण करके घी पियो और भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुत ऋण करके घृत पिएगा और मरेगा मर जाएगा जब ये सब ऋण कौन वापस करेगा कहेंगे देह भस्मी भस्मीभूत से देह अगर भस्म हो गया पुनरागमनं कुतः हम ऋण करके जाएगा तो परलोक में फिर अगला जन्म में कहते ना मिर्ची का पेड़ होकर के उसको वापस करेगा ये सब कहाँ है भस्म हो गए तो गया तो फिर आगे कुछ नहीं है तो इस प्रकार के लोक अनुरंजनम स्वयं आनंद में रहो और दूसरों को भी बस स्वयं खाओ दूसरों को खिलाओ इस प्रकार के सिद्धांत कहते हैं कि तदपि ब्रह्म विभ्रम मात्र क्यों लोकस्य भिन्न रुचिव तो तद अनुरंजन से ईश्वरेण करतुम लोक जो है वो भिन्न रुचि है तो भिन्न रुचि लोगों को अनुरंजन करना ये ईश्वर के द्वारा भी समर्थन है ईश्वर अर्थात तो लोग लौकिक ईश्वर है राजा तो सारे को मतलब संतुष्ट कर देगा सारे को संतुष्ट कर देगा एक छोटा जगह में अगर चार पांच आदमी भोजन कर रहे हैं तो भी सभी को संतुष्ट नहीं कर पाएगा तो कोई भी क्रिया के द्वारा सभी को संतुष्ट नहीं हो सकता इसलिए कोई परमिक नहीं है और आश्रम कहते हैं दक्ष प्रभृत ये वो कहते हैं कि आश्रमा परमार्था इति थे ब्रह्मचारी गृहस्थ बान प्रस्थ सं ये जो आश्रम है यही पारमार्थिक है यही तत्व है इसी आश्रम में जो सब विधान किया गया निष्ठा पूर्वक करने से बस यही करना है उससे अधिक कुछ नहीं है दक्ष दक्ष जो याग करने वाला ना सिद्धि जी जिसको हमारे अच्छा। उनका स्मृति है दक्ष स्मृति आश्रम इत्यादि का प्रतिपादन करते हैं जैसे मनु स्मृति है मनु और याज्ञ बल या के पराश्र इसी प्रकार तो की दक्ष स्मृति है ये आश्रम परमार्थ है वो वास्तव चीज है उसकी सिद्धांत कहते हैं तदश आश्रम क्या चीज है वैश्व्य आश्रम शब्दार्थ पे सूत्र आधे प्रसंगात जाते दुर्विवेचत्वात तन तो मूल से आश्रम से दर्शयत्म अशक्यवात ये सब इतना कठिन नहीं है व्यस से आश्रम अर्थात आश्रम क्या है व्यस क्यूँ कह ब्रह्मचारी है तो इस प्रकार की व्यस रखेगा ये अर्थात कैसर नरक इत्यादि ये सब छेदन नहीं करेगा भूमि न करेगा ये अर्थात एक वस्त्र पर करेगा ये सब उसका व्यस हो गया देखने से पता चला गया, गया ब्रह्मचारी ये गृहस्थ है ये बानकृस्थ है ये सन्यासी वैस से पता चलेगा तो कहते हैं आश्रम शब्द से जो दक्षक कहते हैं, आश्रम ही परमात्मा आश्रम क्या चीज है आश्रम से अगर भयस कहेंगे तो व्यस तो कोई भी धारण कर लेगा सन्यास का व्यस कोई भी धारण कर लेगा कहेंगे तब शुद्रा दे रोपी प्रसंगा जिसको संन्यास प्राप्त नहीं होना है कहते हैं उसको भी तब फिर वो आश्रम में आ जाएगा कहेंगे ठीक है आश्रम नहीं है जाति कहेंगे जाति ये भी दूर भी आप कहते हैं कि ये ब्राह्मण है ये क्षेत्रीय है इसको ब्राह्मण क्यों कहते, कहते हैं उसका माता पिता ब्राह्मण थे वो क्यों ब्राह्मण हुए कि उनका माता पिता ब्राह्मण थे वो क्यों हुए? क्योंकि ये इसमें कोई प्रमाण नहीं ये केवल अंधा परंपरा। सिद्धांत इस प्रकार कहते हैं सात नंबर टिप्पणियां उसको तो ये अर्थात उसका कोई निरूपण नहीं किया जाएगा दुर्विवेचकवा तन मूल से आश्रम से दर्शय तुम असक्य इसलिए ये वर्ण और ये आश्रम ये सबका का निर्व, निर्वचन करना ये जाति को लेकर के आश्रम का निर्णय करना ये भी ठीक नहीं है जाति के आधार पर जो आश्रम वो सब ठीक नहीं है सिद्धांत पारमार्थिक दृष्टि से ये सब नहीं है व्यावहारिक सब इस होता है जैसे पारमार्थिक नहीं है और संस्कार से देह समवाहित पारलोकिक क्योंकि संस्कार के आधार पर आश्रम निर्णय होगा कहेंगे इसका संस्कार अगर इस प्रकार की है तो ये आश्रम में जाएगा ये वर्ण में होना चाहिए इस प्रकार के संस्कार है तो जिस प्रकार की गीता में कहा जाता है इस प्रकार स्वभाव वाला ब्राह्मण का इस प्रकार स्वभाव होना चाहिए क्षेत्र तो का ये स्वभाव होना चाहिए का ये सूत्र का ये ये स्वभाव होना चाहिए तो ये जो संस्कार है उसी के आधार पर निर्णय होगा तो सिद्धांत कहता है कि संस्कार अगर देह समवायी है देह में संस्कार रहेगा मर गया तो संस्कार गया आगे और संस्कार नहीं जाएगा तो इसको कहता है देह समय पारलौकिकत्व तो अयोगात फिर पारलौकिक अर्थात तो आगे नहीं रहेगा संस्कार तो उसके आधार पर आश्रम निर्णय नहीं होगा आश्रम निर्णय हो नहीं होगा तो फिर ये आश्रम नित्य कैसे हुआ ये अनित्य हुआ सब जो निर्णय करने वाला संस्कार है वही अनित्य हो गया तो फिर वो आश्रम कैसे अनित्य होगा अयोगात पारलौकिक अयोगात अर्थात अनित्यत्व सब अनित्य हो गया पारोलौकिक अर्थात ये शरीर नाश होने के बाद आ आगे वो तो नहीं रहेगा अर्थात तो नित्य हो जाएगा और असंग छ अगर ये असंग आत्मनी तो तो तो तो तो ये संस्कार जो है आत्मा में तो नहीं रहेगा क्योंकि आत्मा असंग है देह में रहेगा तो नित्य नहीं होगा आत्मा में तो रहेगा नहीं तो इसलिए ये कोई निर्णायक नहीं होगा कोई पारमार्थिक पदार्थ नहीं होगा त तो वैयाकस्तु स्त्री नपुंसक शब्द जातम तत्व वैयाक ये स्त्रीलिंग हे ये नपुंसकिंग है, ये पुलिंग है, ये ही उनके लिए ये पार्थि है तदपि तयुक्त तो कहते हैं स्त्री आद शब्दस्वभादीनालिंगा एक अनेक स्वभात्संभवादाधिकम से तस्वस्तु प्रसंगाइया अगर आप कहेंगे स्त्रीलिंग ये पारमार्थिक कहें अभी सर्व का स्त्रीलिंग होगा ना नपुंस हो हो तो तो, का होगा ना पुंगलिंग होगा तो सर्व शब्द का तीनों लिंगों में चलना है और तीनों लिंग चलेगा तो फिर कौन सा लिंग उसका पारमार्थिक होगा नहीं होगा इसलिए पारमार्थी लिंग ये कहना ये क्या है व्यर्थ है स्त्री शब्द स्वभाव शब्द का स्वभाव अगर स्त्रीलिंग होगा सर्वाधि नाम त्रिलिंगोत्व सर्व शब्द तीनों लिंगों में चलता है अभी वो बन नहीं पाएगा क्योंकि जो लिंग है वो शब्द का स्वरूप है स्वरूप तो बदलेगा नहीं तो इसलिए ये जो तीनों लिंगों में चलने वाले ये शब्द फिर होगा ही नहीं त्रिलिंग तो अयोगा क्योंकि एक से का स्वभाव तो असंभव है अगर पुंगलिंग है तो पुंगलिंग ही रहेगा अन्य लिंग नहीं हो पाएगा और औपाधिक औपाधिक धर्म तो शब्द का औपाधिक धर्म है लिंग अर्थात उपाधिक लेकर के उसमें वो लिंग आएगा क्योंकि जो उपाधि से होता है वो वस्तु नहीं है लाल पुष्प रखेंगे तो स्फटिका लाल दिखेगा स्फटिका जो लाल दिखना वो उसका वास्तव है नहीं है अगर उपाधि धर्मों को लेकर के ये शब्द में लिंग आएगा तो फिर ये लिंग ये कोई पार्थी नहीं है अवस्तुत्व इसलिए ये भी नहीं होगा और एक तक ओम पूर्ण खुश किया रबुना मा'लाय व हम्दहू